डके उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय अद्वैत प्रकरण का उन्तीसलोक विचार कर रहे थे यम तं भाव दर्शय तुपशति तंगाविश भूत तद्रह समपेश अकमु यम भाव यम भाव जिसको दर्शयति असाचार्य आत्तपुरषो वह दर्शयति स साधक तम भाव पश्यति उसी भाव वो पश्यति पश्यति अर्थात तो उसी को चिंतती उसी में फिर चित्त एकाग्र करता है करने से सौ भूत तम अवति सव भाव असौ भूत अर्थात वो साधक तद्रुप हो करके वो भाव उसको रक्षा करता है तस्मिन् त्रह तम समय तस् उस उसी विषय का उसका चिंतन चलने से फिर शरीर चुटने के बाद उसी अवस्था उसी भाव को प्राप्त करता है तद ग्रह तस्मिन ग्रह तम समूपे उसी भाव को प्राप्त कर लेता है टीका में सारम रक्ष्य अपेक्षाएं आहो तो वो भाव कैसे दृष्टारम द्रष्टारम्भ अर्थात उपासित रोह साधक कैसे रक्षियती थी अपेक्षा श्लोक में कहा गया असौ स चम असो भूत रक्ष्य वो साधक तद्रुप हो जाता है जो भाव को चिंतन करता है वो तद्रुप हो जाता है असौ भूत असौ अर्थात वो साधक वही रूप हो जाता है ठीक है मैं रक्षण प्रकार प्रकटयति अच्छा आगे भाष्य में किम बहु ये प्रथम पंक्ति हुआ था भाष्य में अच्छा अच्छा भाष्य में तो हो गया था आगे तो हो गया था हाँ आगे रिका में साक्षात असाधारण रूपत्वेन त्रतव निष्ठा आपाद्य तत्व अन्यत्र प्रवृति उपासक निवारयती इत वो भाव साधक का रक्षा करता है कैसे करता है उसको कहते है सा, साक्षात असाधारण रूपत्व साक्षात के लिए चार नंबर टिप्पणी साधक निष्ठा या अन्यदीय निष्ठा अनधीनत्व उत्तम साधक का जो निष्ठा है अन्यदीय निष्ठा अनधीन अर्थात साधक भी उसी तत्व में निष्ठा को प्राप्त कर लेता है अन्य निष्ठा का अधीन नहीं है वो तो अभी जो निष्ठा वो कर रहा है उसके लिए अन्य निष्ठा आवश्यक नहीं है अर्थात तद्रुप हो जाता है उसी में परिनिष्ठित हो जाता है साक्षात तो असाधारण रूप न तथे निष्ठा अन्य निष्ठा के द्वारा अन्यत्र निष्ठा प्राप्त करना अर्थात तो जैसे कहते हैं कि गुरुजी ने कहे आप शिवजी का मेरे रूप से ध्यान करो अभी शिवजी में निष्ठा करेगा गुरुजी के निष्ठा के आधार पर कहा जाएगा आप भगवान विष्णु का ध्यान करो सालोग्राम रूप से ये अर्थात तो अन्य देव निष्ठा के द्वारा अन्य देव में निष्ठा करता है यहाँ इस प्रकार की नहीं कहते हैं द साक्षात अर्थात तो और कोई माध्यम तो तो तो तो तो तो नहीं अर्थात ये कोई प्रतीक उपासना नहीं है प्रतीक उपासना में एक प्रतीक रहेगा एक उपास्य रहेगा अलग यहाँ इस प्रकार नहीं इस सबको संपद उपासना अथवा अहम ग्रह उपासना भी कहा जाएगा एक रहेगा अधिष्ठान और एक रहेगा अधेय आरोपी और अधिष्ठान ये दोनों अलग अलग है बुद्धि में पूरा अलग रहेगा किन्तु यहाँ इस प्रकार के नहीं है अर्थात मैं ही वही हो जाऊंगा इस प्रकार की, इस की बुद्धि इसको कहते हैं संपत उपासना अर्थात तद्रूप को संपत समय प्राप्ति कर लेगा इस प्रकार की हो जाएगी प्रतीक उपासना में प्रतीक अलग है उसमें आरोपी अलग है ऐसा बुद्धि है किंतु संपद उपासना में उसका उपासना करते करते मैं वही रूप हो जाऊंगा किंतु शालग्राम कभी मैं शालग्राम नहीं होगा इस प्रकार के किंतु संपद उपासना में संपद सम्यक सम पदक तो उसी को प्राप्त हो मैं वही मानेगा जैसे ये संवर्ग उपासना छांदोग्य में आता है तो ब्रह्मचारी प्राण का उपासना करते करते मैं ही प्राण इसी प्रकार की उसका मतलब निश्चय हो जाता है और उसी प्रकार मानने लगेगा मैं ही प्राण हूँ ये सबको संपद उपासना कह जाता है अहंग्रह उपासना में अहंग्रह उपासना भी संपद उपासना कभी अहंग्रह उपासना भी हो सकता है सभी संपद उपासना अहंग्रह उपासना नहीं होगा अहंग्रह संपद उपासना क्या है कि ये प्राण का वो ध्यान करता है ध्यान करते करते मैं ध्यान करता ये चला गया मैं प्राण मान लिया इस प्रकार की हो गया जिसका ध्यान किया तद्रुप हो गया किंतु ये जो प्रतिको उपासना कहते हैं उसमें क्या ना विष्णु मतलब सालग्राम में विष्णु बुद्धि करना है उसमें कभी मैं बुद्धि जाएगा नहीं मतलब उसमें कभी मैं ये दोनों में से कहीं जाएगा मतलब होगा नहीं क्यों कहते हैं कि सालग्राम वहा है और उसमें विष्णु बुद्धि करना है प्रतीक उपासना में कभी अहंग्रह आएगा नहीं किंतु संपद उपासना संपद अर्थात प्राण का उपासना करता था मैं प्राण हूं इस प्रकार की बुद्धि अगर नहीं है प्राण का उपासना करते करते चित्त इतना दृढ़ हो जाएगा अन्य जो मैं बोल करके त्रिपुटी अंश तो चला जाएगा जाने से वो प्राण ही रह गया अहंग्रह उपासना आरंभ से मैं वो हूँ इस प्रकार की करेगा तो मैं प्राण हूँ इस प्रकार के अगर आरंभ से करेगा मैं ही प्राण हूँ और संपद उपासना में प्राण का उपासना करता है और उपासना करते करते त्रिपुटी लय हो जाने से प्राण बन गया मैं प्राण हूं इस प्रकार की उसका उपासना का आरंभ नहीं था तो ये थोड़ा अंतर है दोनों का फल तो एक ही फल एक ही हो जाएगा अच्छा साक्षात असाधारण रूपत्व टीका में तत्र वो भाव जिस भाव का वो चिंतन करेगा वो क्या करेगा साक्षात उसी में निष्ठा करवा करके ततो अन्यत्र प्रवृत्ति में उपासक निभा रहे थे अभी उपासक का प्रवृत्ति अन्यत्र नहीं होगा उसी में निष्ठा करवा दिया अन्य विषय में प्रवृत्ति नहीं होगा तथा तो प्रवृत्ति तथा अन्य विषय का उपासना नहीं करेगा जो नाना देवता पूजा करना कहते हैं कि उसे एक देवता पूजा करना ये अच्छा है एक ही में और जहाँ भी कहते हैं एक ही देवता पूजा करेगा तो कभी हम शिवजी का मंदिर में गए और कभी चले गए कहीं विष्णु भगवान का मूर्ति है क्या करेंगे तो फिर तो बूढ़ो लोगो जैसे कहते हैं नहीं नहीं विष्णु भगवान का मंदिर ना वहाँ तो जाएंगे नहीं इसे हम विष्णु का भक्त भख, है हम शिवजी का मंदिर है ना वहाँ तो जाएंगे नहीं बार प्रणाम करके चलते इस प्रकार की बुद्धि नहीं होना है तो ये ये कोने कहते वही शिव है चाहे विग्रह विष्णु भगवान का हो किसी का हो तो इसी प्रकार की बुद्धि होगा सर्वत्र वही एक रूप को देखेगा चतुर्थ पाद व्याचस्ते तो चतुर्थ पाद तस्मिन ग्रह तमेव समूहे कहा भाष्य में तस्मिन् ग्रह सद्रह क्योंकि श्लोक में दिया तदग्रह तदग्रह का अर्थ तस्मिन ग्रह ग्रह का अर्थ ज्ञान ज्ञान का अर्थ चिंतन उसी में चिंतन करने से अर्थात हो गया कि तद अभिनिवेश उसमें अभिनिवेश दृढ़ हो गया तत्व ये ही तत्व है इस प्रकार के उसका निश्चय हो गया स स ग्रह तम ग्रहित उपेति। वो ग्रह ग्रह अर्थात उसका जो चिंतन जो भाव तम ग्रहितारम उस ग्रहिता साधकों को उपेति प्राप्त कर लेगा अर्थात वो भाव साधकों को प्राप्त कर लेगा अर्थात साधको को तदरूप कर देगा तस् आत्मभाव निगत साधक से साधकस्य भाव अर्थात जिसका उपासना करता था वो जाकर के साधकों का आत्मभाव को प्राप्त कर लेगा अर्थात साधक उसको में मानेगा मैं वही हूँ इस प्रकार की टीका में एते न्यत्र प्रवृति निरोधे हेतु क्योंकि उसी में उसका ग्रह हो गया अभिनिवेश हो गया तो फिर इसके द्वारा अन्यत्र प्रवृत्ति उसका निरोध हो जाएगा अर्थात तो उसका चिंतन और अन्य विषय में नहीं होगा यही चीता एकाग्र होगा अच्छा ये अभिनिवेश अर्थात है कि आरोप करके दृढ़ मान लेना ये लिखे है ये तो कोई मैं ब्रह्मो इस प्रकार नहीं कर रहा है ना इसलिए अभिनिवेश कहा गया और वास्तविक कोई, कोई उसका आश्चर्य अगर उसको कर देगा अर्थात तो मैं निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म हूँ पकड़ा देगा और उसी का चिंतन करते करते अगर वो चलता रहेगा इसी प्रकार की वो भी क्या ना अभी उसको पदार्थ शोधन हो करके नहीं हुआ है वो तो अभी उसका उपासना ही खाली करता है अर्थात परोक्ष रूप से जान करके खाली उपासना करता है उसको अभी लक्ष्यार्थ ज्ञान नहीं है इस, इसलिए उसको भी अभिनिवेश कहा जाएगा क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान नहीं है परोक्ष रूप से जानकर करके उपासना करता है ये भी एक आरोप करता है अभिनिवेश का अर्थ होता है कि एक प्रकार के आरोप करके दृढ़ मानना तो किसी को भी कर सकते हैं सबसे बड़ा अभिनिवेश होता है की अर्थात मैं मरण धर्मा हूँ इस प्रकार के अभिनिवेश अच्छा ये उन्तीस मास उच्चारण करिए आघटा तरी प्राणादीना आत्मतः तात्विकाप्त आशंक्य कलता वस्तुवान्याह पूर्व पक्ष भी शंका करता है कि आप अभी उपास्य न इतने सारे कह दिए कह दिए कि जिस भाव को उपासना करेगा वो भाव उसका रक्षा करेगा तभी प्राणादिनाम आत्मबदेव तात्विकत्व प्राप्त जिसका उपासना करेगा वो कोई मिथ्या पदार्थ का उपासना करेगा वो तो प्रतात्विक होगा पूर्व पक्ष कहता है प्राणादिनाम आत्मबदेव तात्विकत्व प्राप्त क्योंकि उपास्य हो गए सर क्योंकि आशंख्य सिद्धांत कहता है कि कल्पिता नाम अधिष्ठान अतिरेके अगर प्राणाधीना कोई उपासना करता है वो प्राण की क्या रूप है कहते वो आत्म रूप ही है क्योंकि आत्मा में कल्पित है जो कल्पित है उसका जो सत्ता स्फूर्ति अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है इसलिए अधिष्ठान अतिरेकेण अवस्तुत्वात तो अगर वो प्राण का उपासना भी करता है तो प्राण का अधिष्ठान तो आत्मा ही है इसलिए प्राण आत्मत्व सत्य ही है प्राणत्व कल्पित रूपेण वो मिथ्या हो सकता है क्योंकि आत्मत्वे न तो, तो सत्य है अधिष्ठान रूपेण तात्ती है ये न ये उत्तर हो गया शंका करते हैं कि पूर्व पक्षी प्राणादिनाम तात्व सिद्धांतिक उत्तर देते दे, हैं प्राणादिनाम अधिष्ठान आत्म रूपेण तात्व प्राणीना स्वूपेण तो नहीं आत्मा ना है अठान आत्मूपेण दाति कहे एत पृथ्वी पृथवेद तेना कल्पयेत्व भी श एतरपृथ पृथग एव लक्ष यो तेद अभिशंकित कल एक अपृथक भाव ये सब जितने भाव जितने कल्पना किया ये सब वास्तविक <coughs> आत्मा से भिन्न नहीं है एतेर भावे एस, एस एस आत्मा एवो इति लक्षित ये अर्थात ये आदि घटसरावादीपेण ये मिट्टी भिन्न रूप से ज्ञात होता है ये कटक का कुंडल रूपेण ये सुवर्ण भिन्न रूप से ज्ञात होता है कहेंगे ये कहा सुवर्ण ये तो कटक है ये तो कुंडल है इस प्रकार की कहता है तो जब अधिष्ठान के ऊपर बुद्धि नहीं जाता है अध्यस्थ को जब तक देखता रहेगा इसी प्रकार की कहेगा ये तो कटक है ये कुंडल है ये अन्य कुछ मुद्रिका इत्यादि है इस प्रकार कहेगा अभिवेकी भी लक्षित तो एवं युव तत्वेन न वेद जो कि वास्तविक जान लिया कि ये तो नाम रूप कल्पित है अधिष्ठान ही सत्य है जो इस प्रकार की तत्व न वेद सह अभिशंकित कल्पयत जो जिसको अधिष्ठान ज्ञान अध्यस्त ज्ञान बिल्कुल विवेक स्पष्ट हो गया वो अभिशंकित सन अर्थात उसका कोई मतलब निशंक को हो के आगे स कल्पयत कल्पयत अर्थात वो निश्चय तात्पर्य निश्चय कर लेगा ये तो इसी प्रकार के है और ये इसी प्रकार की है उसको कोई, कोई सामने में आएगा वो निश्चय करके कह देगा ये तो कर्म है ये तो उपासना पर है ये तो तत्वपरक वाक्य है इसी प्रकार के और तब तो निश्चय कर लेगा अभिषण की तरह सन कल्प ये कल्प अर्थात निश्चय निश्चय कर लेगा वो जो कल मतलब कल्पित तो और अधिष्ठानों के बीच में भेद को विवेक को जान लिया वो तो निश्चित तो हो करके वेद का तात्पर्य निकाल लेगा कल्पना यहाँ कल्पना अर्थात कृपु धातु का है सामर्थ्य तो इसलिए उस अर्थ में होगा वो कल्पना करे कल्पना सर्वदा भ्रांति होगा ये बात नहीं है इस प्रकार की यहाँ कल्पयत अर्थात निश्चिन्या उस प्रकार की निश्चय कर लेगा है में उक्त ज्ञान स्तुत्यर्थम आह एवं यो वेद तत्व तो ये जो कहा गया ये उस ज्ञान का स्तुति करते हैं एवं यो तत्व स्व अभिशंकित कल्पय अब मतलब निशंक होकर के सब निर्णय कर लेगा शास्त्र का निर्णय निश्चय कर लेगा पूर्वाधम टीका में आ गया पूर्वाधम व्याकरोती भाष्यकार पूर्वार्ध का व्याख्यान करते हैं भाष्य में एकत्मनो अपृथग्वैर अपृथग्भूतेस आत्मा सर्पादी ही, प्रितक लक्षितो अनिश्चितो रजुरीव सर्पादीकूपे पृथ्वे अभिलोमूरित श्लोकमे और आगे श्लोकमे अपृथ् भाव किसे अपृथक कहते हैं आत्मनो अपृथक भाव आत्मा से इसे भिन्न नहीं है नहीं होकर के भी अपृथक भूतें ही ये पृथक भूत नहीं है आत्मा से इसे भिन्न नहीं है तो ऐसे ही अथा प्राणादि भी आत्मनो अभिन्न रूपेण अभिन्न रूपे ही ऐसा ऐसा आत्मा आगे भाष्य में दे दिया ऐसा आत्मा पृथक एव इति लक्षित श्लोक में कहा रजु रिव सर्पादी विकल्पना रूपे ही रज्जु जैसे सर्पादि आदि कहने से जल जलधारा दंड माला इत्यादि के द्वारा विकल्पना रूपे ही पृथक इति लक्षित पृथक है ऐसा नाम रूप में सत्य तो बुद्धि दृढ़ होने से सर्वदा नाम रूप को ही देखेगा नाम रूप को देखने से पृथक है ये तो दृढ़ बुद्धि होगा लक्षित लक्षित अर्थात तो अभिलक्षित अभिलक्षित का अर्थ निश्चित कई ही ही मूढ़ ये नाम में तो बुद्धि जैसा ऐसे जानेगा ठीक है कलतास्फुर अभाव तद्वारा आत्मनि भेददर्शन अविवेकनाथम उपलब्धि आशंक्या जैसे सर्प इत्यादि का अधिष्ठान अतिरेक सत्ता स्फूर्ण और अभाव अधिष्ठान के बिना कल्पित का सत्ता और स्फूर्ति नहीं है सत्ता और स्फूर्ति दो अलग अलग पदार्थ होता है यद्यपि एक ही चैतन्य का ये है स्वरूप ही है फिर भी उसका कार्य को देखकर के हम अलग अलग कह देते हैं जैसे अभी कहते हैं कि सर्प का सत्ता और स्फूर्ति रज्जु का सत्ता स्फूर्ति ही है रज्जु का अगर स्फूर्ति नहीं होगा स्फूर्ति अर्थात स्फूरण नहीं होगा रज्जु भान नहीं होगा कैसे कहते रज्जू के ऊपर हम वस्त्र आवरण कर देंगे फिर सर्प में स्फूर्ति आएगा सर्प का भान होगा नहीं होगा अभी सत्ता को हम हटाए नहीं सकता है किंतु रज्जु का स्फूर्ति हटा दिए तो सर्प का स्फूर्ति चला गया रज्जु जब तक दिखता है तभी तक सर्प दिखेगा और अगर हम रज्जू का सत्ता को हटा देंगे तो सर्प का सत्ता रहेगा नहीं रहेगा सत्ता स्फूर्ति तो अलग है सत्ता रहने पर भी स्फूर्ति नहीं हो सकता है अगर आप आवरण कर देंगे तो और सत्ता को ही हटा लिए तब तो स्फूर्ति भी नहीं रहेगा तो ये दोनों अलग अलग होने से इसको सत्ता स्फूर्ति अलग व्यवहार है करते हैं आवरण विक्षेप हाँ विक्षेप है स्फूर्ति कल्पितान अधिष्ठान अतिरिक्ण सत्तास्फूर्ण और अभाव जो कल्पित है अधिष्ठानों का सत्ता स्फूर्ति ही इनमें दिखता है तद एक नंबर टिप्पणी कल्पित प्राणादि द्वारे अब तो उसमें जो कल्पित है उन्हीं के द्वारा आत्मनि भेद दर्शनम आत्मा में भेद दर्शन कैसे हो जाएगा कल्पित पदार्थों को लेकर के आकाश में भेद दर्शन में घटाकाश मठाकाशन कैसे हो गया है कल्पित पदार्थ को लेकर के भेद दर्शनम अभिवेकिनम पूर्व पक्ष कहता है कि अस्तु ठीक है अभिवेकी हो भेद दर्शन होगा किंतु तदन्य अविवेकी से अन्य कौन हो जाएंगे विवेकी लोग कथम उपलब्धि वो लोग कैसे फिर देखते हैं? है लोग तो भेदे न देखते हैं ज्ञानी लोग कैसे देखते हैं इतनी आशंक्या भाष्य में विवेकी नाम ना ना तो रज्ज्वा तो कल्पिता सर्पाद न आत्म व्यतिरेकेण प्राणादय सी अभिप्राय जो विवेकी है आत्मतत्व विवेकी है रजुआम कल्पिता सर्पादय दृष्टान्त तो बीच में दे दिए जैसे रज्जु में सर्प और सर्प इत्यादि कल्पित हैं इसी प्रकार की न आत्म व्यतिरेकेण प्राणादय है सन्ती आत्म अधिष्ठान तद व्यतिरेकेण प्राणादय न सन्ती अर्थात में ही हूँ तो बाकी आगे जगत हम अगर नहीं है तो ये जगत ये सब नहीं है जितना इस प्रकार की ये निश्चय करेंगे जो जगत भान होता है उसका सब कारण मैं ही हूँ अच्छा है तो मैं ही हूँ खराब है तो नहीं हूँ जगत अगर खराब है वो तो मैं ही हूँ और जगत अगर अच्छा है तो वो मैं ही हूँ इस प्रकार के निश्चय होगा ठीक है हमें प्राणादिनाम आत्मा अतिरिकण असत प्रमाणम ये जो प्राणादीनाम आदि कहने से यहाँ तो बहुत सारे गिना दिया और, और जो अनुक्त तो कह दिया तो वो सबका आत्मा अतिरिक्ण असत्य अधिष्ठान नहीं है तो वो सब नहीं है इसमें प्रमाणन देते हैं भाष्य में है। इदम सर्वम यद अयम आत्मा इति सुते है वेदारण्य का इदम सर्वम यद अयम आत्मा यद इदम सर्वम अयम आत्मा ये आत्मा ही ये सब कुछ है आत्मा वो भी एक ही है एक ही आत्मा में अनेक मन मतलब अंतकरण अनेक शरीर सब कल्पित है एक शरीर में तादात्मिक रूपये में अन्य शरीर में सब युष्म उत्तरार्धम ठीक है मैं आ गया योजयति पूर्वार्ध हो गया इसी आत्मा में सभी पदार्थ कल्पित है इसलिए अधिष्ठान आत्मा से ये भिन्न नहीं होने पर भी भिन्न रूप से जानना इस प्रकार के होना ये सब जगत में सत्य तो बुद्धि अधिक नाम रूप में सत्यो तो बुद्धि बार बार विचार करें ये सब मिथ्या तो प्रार्ध जब तक है वो तो सत्य बुद्धि दिखाएगा अब जानते हैं ये मिथ्या है फिर भी अब जानते हैं वृथा है ये बात करना कोई आवश्यक नहीं है तो कहेगा नहीं नहीं थोड़ा कर ले इस प्रकार की कहेगा तो ये मिथ्या है अर्थात ये कुछ होने वाला नहीं है उससे जिसके साथ बात करेगा और जो बात करेगा ये दोनों में से कौन सत्य है दोनों ही मिथ्या है बात करेगा एक अंतकरण विशिष्ट शरीर इंद्रिय अब दूसरे के साथ वो भी वही है दोनों ही कल्पित है दो रोबोट का बीच में हो रहा है तो ये ज्ञान होने पर भी कहेगा रुक जाओ अगर नहीं करना है किंतु उस रोबोट ने चाबी किया हुआ हो रुकेगा नहीं वो करेगा तो इस प्रकार के निश्चय जब रहेगा ये रोबोट का डिजाइन है वो इस प्रकार की करेगा तब भी उस व्यवहार से उसका सुख दुख नहीं होगा तो पहले से ही जानता है ना ये तो उसका ऐसा ही है वो तो ऐसा ही करेगा तो जितना जितना इस प्रकार व्यवहार का समय में व्यवहार से पहले अगर ये चिंता आ जाएगा ये व्यवहार तो बिल्कुल व्यर्थ मिथ्या में हो रहा है ये सब अगर आ जाएगा उसका प्रभाव और कम हो जाएगा व्यवहार होने होने के बाद ये बुद्धि आएगा और ज्ञान अवस्था में तो बिल्कुल नहीं आएगा व्यवहार सब होता रहेगा सत्य मान करेगा थोड़ा जैसे जैसे संस्कार बनेगा व्यवहार हो जाने के बाद रात में सोने से पहले चिंता करेगा व्यर्थ क्या हो सकता और थोड़ा जब निष्ठा बढ़ेगा तो व्यवहार होने का समय में विचार आएगा फिर फिर हो रहा है फिर हो रहा है और रुकेगा नहीं आगे व्यवहार होने से पहले ही चल रहेगा करने का कोई आवश्यक नहीं है तो फिर भी करेगा इतने सारे स्थिति आएगा फिर आगे जाने से धीरे धीरे बंद हो जाएगा तो हमको देखना है कि अब हम कहाँ चलते हैं <laughs> तो ये सब हमको कितना ही स्मरण होता है कितना व्यवहार घटता है ये सब <laughs> जब वो कहना उनका निष्ठा अगर इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर व्यवहार एकदम सामान्य हो जाएगा ये जो अर्थात तो परिवर्तन का समय में थोड़ा बहुत पता चलेगा किंतु आगे जब निष्ठा दृढ़ हो जाएगा ये और पता नहीं चलेगा जैसे कहते ना जब ये देश विभाग हो गया ना जो लोग पहले अन्य देश से पाकिस्तान से यहाँ आ जाएंगे उनको देखने से रोक जाए ये तो यहाँ का आदमी नहीं है क्योंकि इसका थोड़ा आचार्य व्यवहार अलग दिखता है ना किंतु तो यहाँ जब जो दस साल रह जाएगा तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा तो इसी प्रकार की जब निष्ठा दृढ़ हो जाएगा फिर व्यवहार एकदम सामान्य हो जाएगा एकदम अर्थात तो जो शायद सर्वकर्माणी विद्वान युक्त हो समा जाएगा सत्कर्म नहीं करेगा गलत कार्य नहीं करेंगे किंतु तो बिल्कुल बाकी संसारी जैसा व्यवहार करेंगे आप रोएंगे तो वो भी रो लेंगे कोई वहां ऐसी घटना चलने का समय में कोई मुमुक्ष आ जाएगा महाराजी जगत मिथ्या है क्या आपको हाँ ये जगह बिल्कुल मिथ्या है वो सब वो कर दिया तो ये हो गया हम क्या करें तो इस प्रकार की ऐसे मतलब छोटे महाराज जी के बारे में ऐसे देखा जाता हैं कोई आएगा कहेगा ऐसे हो गया बह गया वो हो गया वो रोने गया छोटे महाराज जी रोने लगे फिर कोई आ जाएगा जो साधक लोग हैं ये लोग जान लिए ऐसे ऐसे घटना है वो को अगर कोई आ जाएंगे तुरंत महाराज जी ये पंक्ति ये क्या हाँ वो पंक्ति का तो अर्थ ऐसा तो है वैसा है और चलेगा फिर वो रोना गया वो बैठ करके उधर रहे और उनका चला गया तो जो सामने में आ जाएगा दर्पण है ना जो सामने में आ जाएगा उसी के साथ आध्यात्मिक कर जाएगा मैं बोल करके बुद्धि जब घट जाएगा जो सामने में है उसी को प्रतिबिंबित करवाएगा ये हो जाएगा वो अगर आदमी तो सोचता है मेरे को कैंसर है मेरे को ऐसा है बहुत पीड़ा हो रहा है ना वो आ जाएगा तो वो भी सोचने लगेगा मेरे को कैंसर है बहुत पीड़ा हो रहा है बहुत पीड़ा हो रहा है और ये जो अंतकरण का सामर्थ्य बहुत ज्यादा है इतना जोर ये अंत करो में सोचेगा कि मेरे को कैंसर है ये पीड़ा हो रहा है पीड़ा हो रहा है वो सारे को एकदम खींच लेगा वो आदमी स्वस्थ तो हो जाएगा ये शरीर पीड़ित तो हो जाएगा ये सब होता है इसलिए कह जाता ना महापुरुषों के पास जब जाएंगे अच्छा तो हमारा ये छूट जाए ये छूट जाए ये नहीं करना है तो बेचारा हम अज्ञाता से उसी शरीर को नाश कर देते हैं जिससे जगत का महान कल्याण हो सकता है हम उसको नाश कर देते हैं नहीं करना है आगे में उत्तराधम योजयति भाष्य में एवं आत्मनि न च आत्मति असत्व रजुसर्पवत्त कल आत्मा चर्क योग वेद तत्व सूति युति अभिशंकितेदा विभागत कल्प कल्पयतीदम एवं परम वाक्यम अदो अन्य पर स्थिति कहते हैं आत्म व्यतिरेकेण असत्व ये पूरा जो जगत है वो सब आत्म व्यतिरेकेण असत्व आत्मा का सत्ता स्र्ति इसमें दिखता है रज्जु सर्पवत आत्मनि कल्पिता नाम ये रज्जु सर्प रजु में जैसे सर्प इसी प्रकार की सब आत्मा में कल्पित आत्मा च से केवलम निर्विकल्पम यो वेद आत्मा निर्विकल्प इसमें कल्पित तो जो होते हैं वो नाना रूप दिखते हैं रजू तो है उसमें चाहे जल जलधारा माला दंड भूचित्र कितना भी कल्पना हो यो वेद तत्व तत्व अर्थात उसका वास्तव स्वरूप है ना कैसे जानता है श्रुति तो युक्त श्रुति प्रमाण से और युक्ति नहीं तो श्रुति कभी अर्थवाद कह दिया और युक्ति का विरोध पड़ता है हम उसको मान लिए ये तो अर्थात जब कहते हैं ना बुद्धि मानदीय अवस्था में इस प्रकार होता है इसलिए शास्त्रकार लोग कहते हैं स्त्रुति और आगे युक्ति नहीं तो आदित्य युप कह दिया और हम वही युग को हर दिन आदित्य मान करके उसी में सारे आदित्य उपासना करते रहेंगे ये नहीं है वो तो तत्कालीन स्तुति के लिए कहा गया तो कहते है स्त्रुति और तो युक्ति तो। और ये आत्मा अनुभूति के बारे में और भी जुड़ेंगे स्वानुभूति श्रुति भी होनी चाहिए युक्ति भी होनी चाहिए और स्वानुभूति ये तीनों जहाँ एकत्र हो जाएंगे वो निश्चय हो जाएगा जब तक तो स्वानुभूति नहीं है तब तक, तक गुरु अनुभूति आचार्य अनुभूति अगर है तो ठीक है टीका मैं तत्व आत्मवेदन आत्मा का वेदन ज्ञान तत्व तो से कैसा होगा इसके लिए भाष्य में कहते हैं श्रुति तह से ही होगा ठीक है स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्याधको दृश्यवादी हेतु से और युक्ति से युक्ति क्या है स्वप्न दृश्यवत जाग्रत दृश्याना मिथ्यात्व जैसे स्वप्नो मिथ्या है ऐसे जाग्रत दृश्य में मिथ्या है क्यों हेतु क्या है कहते मिथ्यात्व का साधक हो गया दृश्यत्व स्वप्न दृश्य है मिथ्या है जागृत दृश्य है तो मिथ्या है हेतु रे अत्र है कृष्यत्व आदि आदि कहने से जड़ो परिच्छित्व ये सब भी और हेतु है स्वप्न में जो दिखता है वो जड़ है मिथ्या है जागत में भी जो दिखता है जड़ है तो मिथ्या है कहेंगे जड़ है तो मिथ्या है किंतु वो तो चेतन दिखता है ना वो गौ माता है वो चेतन है तो ये तो रामानंद जी है ये तो चेतन है तो कहेंगे आपको चेतन कहने से रामानंद जी कहने से दिखता क्या है जो दृश्य है जो परिचिन्न है वो जड़ जड़ है दिखता है तो शरीर दिखता है नहीं तो आप थोड़ा बुद्धि लगा करके उनका मन को जान लेते हैं ये दोनों तो जड़ ही है इसलिए मिथ्या है तो रामानंद जी चेतन रामानंदी चेतन कहने से अब शरीर मनो और मनोर शरीर अंतकरण में एक चीदाभाष है चीदाभाष होने से उसको चेतन कहते हैं चैतन्य प्रयुक्त चेतन तो नहीं है हम जिसको चेतन कहते हैं वो चैतन्य होने के चलते चेतन कहते हैं वो नहीं है चैतन्य तो ये भी है कोई भी बताया था घटपट नदी पर्वत ये भी सब चैतन्य है किंतु इसमें चिदाभास नहीं है तो चेतन जड़ का विभाग चिदाभ की विद्यमानता और विद्यमानता को लेकर के ये अर्थात चैतन्य का इसमें कोई नहीं चैतन है तो है। कोई चैतन्य तो नहीं कोई शब्द के शब्द का चैतन्य है? वो चेतन है शब्द शब्द को चेतन कहेंगे शब्द सब, को अगर चेतन कहेंगे तब हम पर्वत को चेतन कहेंगे तो ये सब क्योंकि उसका अधिष्ठान ये चेतन है इसलिए किंतु हम व्यवहार में पर्वतों को चेतन नहीं कहते हैं उसको जड़ कह देते हैं क्यों उसमें चिदावास नहीं है। व्यवहार में चेतन उसको कहते हैं जहाँ चिदावास अनुभव होता है वास्तव विचार वा करने से सब कुछ चैतन्य रूप है सब कुछ चैतन्य नहीं है सब कुछ चैतन्य रूप है अधिष्ठान रूप है दृश्यवादी हेतु अत्र युक्तिरि उचित टीका मैं आगे यथोक्त विद्यानवान वेद किंकरो नवती इस प्रकार के जिसको निश्चय है वो वेद का किंकर नही होता है किंकर दास वेद का, का अधीन वो नहीं होता है किमपी करोती किंग करो तो वो वेद का अधिन नहीं हो जाता है किंतु स यम वेदार्थमे ब्रूते स एवं वेदार्थो भवती वेदार्थ यही है इस प्रकार कि वो जिसको कहेगा वही वेदार्थ होगा तो वो वेद का अर्थ के अनुसार नहीं चलेगा वो जो कहेगा वही वेदार्थ होगा वही आता है परमांश का बात जो दक्षिण परमांश जी वो गए थे इनको मिलने के लिए जो आर्य समाज का प्रतिष्ठा तो उनके पास गए थे दयानंद जी उस टाइम भारत में बहुत बड़े विद्वान है वेद का कुछ ये सब शायद भाषा भाषानुवाद कर रहे थे तो परमान जी को तो दो अक्षर पढ़ना कठिन है तो वो गए कुछ विचार हुआ फिर परमानुष जी आकर के कहे ये सारे वेद का अर्थ को एकदम नाश कर दिया ऐसा कुछ वाक्य है सारे वेद का अर्थ को अनर्थ कर देता है वो भारत में तत्कालीन भारत में खाली भारत में नहीं विदेश में भी अर्थात बड़े विद्वान ऐसे माने जाते हैं ये दो अक्षर भी पढ़े नहीं है ये कहते हैं सारे वेद का अर्थ को अनर्थ कर दिया और सारे विद्वान लोग कहेंगे ये जो कहते हैं ये ठीक कहते हैं उसने सारे वेद का अर्थ को अनर्थ कर दिया वो जो कहेगा वही स वेदार्थो बहुत विभागतो तो वेदार्थ अभिनयति अभिनयती वेदार्थ तो कैसे वो वेदार्थ को निश्चय कर लेता है उसको अभी दिखाते हैं विभाग करके भाष्य में श्रुति तो युक्ति तथम पंक्ति में सो अभिशंकित तो वेदार्थ विभागतः कल्पयेत ऐसा जो निश्चय कर लेता है तत्व का अधिष्ठान तत्व और बाकी अभ्यस्तों को जान लेता है सो अभिशंकित कल्पये कल्पय तथा कल्पयती कैसे अभिशंकित होकर के अभिशंकित सं शंकार होकर कैसे एवं परम वादम वाक्यम एवं परम ये वाक्य इस परक है ये ज्ञान परक है उपासना परक है कर्म परक है साधन परक है साध्य परक है ये किस परक है वो कह देंगे तो वही होगा अध्यपरम ये तो अन्य पर है ये अर्थवाद है ये निंदा है ये स्तुति है ये भूतार्थवाद जैसे कह देंगे वैसे ही है टीका में अदो, अदो, शब्द, शब्द का ये प्रथम अंत अद नदस शब्द का प्रथम तो अदस औूलो हो जाए, अदौ तो ये पुंगलिंग में हो जाएगा अदस के आगे जब ये शु आएगा अदश वो पश्चलिंग स्त्रीलिंग में होगा सु वहाँ सर्वनाम स्थान होता है कि नपुंसक में सर्वनाम स्थान नहीं होता है कि तो उसके लिए सर्वनाम स्थान निमित्त तो है क्या अदस का और को औ हो जाएगा और सु का लोक हो जाएगा सऊ परे अच्छा सुपर्वे अगर रहेगा तो और सुलोप ये सूत्र सुलोक करेगा किंतु जब नपुंसक होगा तब सोमर से नपुंस का लुक हो जाएगा। तो लुक हो जाने से और वहां अदशुल नहीं लगेगा। नहीं लगने से अधश प्रतिपदिक रहेगा सौ करो तो विसर्ग हो जाएगा अदह नपुंसक के लिंग में अदह प्रतिपदिक होगा तो अदह होने से आगे अन्य हो तो फिर शिक्षक होकर के है ना अतोरो रख लुता रख लुते हैं प्रधान अन्य अन्य परम टीका में कहा जब पुंगलिंग स्त्रीलिंग होगा वहाँ सु का लोप का कोई रास्ता नहीं है इसलिए यही सूत्र कहता है कि सु का लोप हो जाएगा अद स औ सो हो जाएगा अद आगे औ आगे सु शु। ये सूत्र कहता है सु का लोप होगा तो अद आगे औ तो वृद्धि होके अद फिर दो को द हो जाएगा तदो हो सह सावन हो तो असो हो जाएगा जब नपुंसक का लिंग होगा वो तो सोमवर नपुंसक का से शु चला ही जाएगा चला जाने से फिर अदस नहीं लगेगा अच्छा टीका में वेदार्थ व्याख्यानम अभिनयती इदमिति, वेदार्थ का व्याख्यान कहते हैं भाष्य अरे टीका में ज्ञान साक्षात अद्वैत वस्तु परम वो कहेंगे जो ज्ञान कांड है वो साक्षात अद्वैत वस्तु पर कर्मकांड साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा परंपरया तस्मिन पर्यवसितम जो कर्म कांड होता है वो साध्य साधन संबंध का कथन करेगा क्योंकि कर्म कराना है कर्म कराना है तो कुछ साधन रहेंगे ये हवी रहेगा ये देवता रहेंगे ये ऋतिक रहेगा ये अग्नि रहेगा इस प्रकार के साधन रहेंगे उसके द्वारा साध्य जो फल मिलेगा स्वर्ग मिलेगा पशु पुत्र ग्राम इत्यादि ये संबंध बोधन करके परंपरया तस्मिन तस्मी अर्थात अद्वैत वस्तु कर्मकांड परम्परा से अद्वैत मिलेगा इसलिए कर्मकांड को जो निष्ठा होकर के करेगा वो ही अद्वैत में जाएगा कर्म को जो निष्ठावान होकर के नहीं करेगा वो अद्वैत में नहीं जाएगा फिर सर्वे वेदा आगे सर्वे वेदा यत पदमा मनंती सुतेर अर्थ सारे कर्मकांड भी क्यों अद्वैत में पर्यावसान होगा कहते हैं सर्वे वेदा यद तो पदम आमनति सारे वेद जिस पद को ब्रह्म पद को आमनती अर्थात तो प्रतिपादय कर्मकांड भी उसी का प्रतिपादन करेगा ज्ञानकांड भी उसी का कर्मकांड परम्परा से ज्ञानकांड ज्ञान कांड साक्षात्तु तो सभी उसी के लिए है यदि तपंसी सर्वा ची ये पद संग्रहेण ब्रवीं ओमी यमराजी को कहते हैं एक मंत्र कठोपनशुक्का ब्रह्म पद को प्रतिपादयन्ति आमतेर यह श्रुति से कह दिया कर्मकांड भी परंपरा से ब्रह्म पर हैं आत्मविदो वेदार्थविद उत्तम व्यनक्ति जो आत्मविद है वो वेदार्थविद है वेदार्थ को ठीक ठीक जानते हैं आत्मविदो वेदार्थविव अर्थात आत्मविद वेदार्थविद इसको कहते हैं भाष्य में नहीं ही अनाध्यात्मविद वेदार्थ तत्व ज्ञातम शक्नोती तत्वत नहीं हाँ जो अनध्यात्मविद है जो अध्यात्मविद नहीं है वो वेदार्थ तत्व वो ही वो वेद का जो अर्थ है उसको वेदार्थ बेदा, तत्व तत्व ज्ञातुम न सकुते थोड़ा बहुत जान लेगा कि तत्व तो अनुभव नहीं कर पाएगा ठीक है तदे वही वेदार्थ तत्व यत्यगात्म स्वरूपम अतच अध्यात्मविदेव यातात्म्य तत्वज्ञाने प्रभवती इत तदेव तो ही वेदार्थ तत्व तो यत प्रत्येगात्म स्वरूप वेद का तत्व वही है जो प्रत्येगात्मा है प्रत्येगात्मा ही वेद का तत्व है इसलिए जो अध्यात्मविद नहीं है वो वेदार्थविद नहीं होगा क्योंकि वेद का अर्थ हो गया प्रत्येगात्मा अध्यात्म जो अध्यात्मविद नहीं हो वो वेदार्थविद नहीं होगा अतच अध्यात्म याथात्म समर्थो प्रभव इसलिए जो अध्यात्मिदे अध्यात्म विज्ञानी है अर्थात अध्यात्म कहने के प्रत्येगात्मा वो ही यात्म अर्थात तत्व तत्व में प्रभवती वास्तव वो ही आत्म का यथात्मी अर्थात स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थो उक्ते अर्थे है स्मृति उदाहरती इस अर्थ में स्मृति भी कहते हैं भाष्य में नहीं कश्चित क्रियाफलम उपासनुते इति इसी ही मानव वचन मनुजी का ये वचन है मनुस्मृति में नहीं अनध्यात्मवित जो अध्यात्मवित्त नहीं है ऐसा कच्चित क्रियाफलम उपासनुते नहीं जो अध्यात्मवित नहीं है अनध्यात्मवित है वो क्रिया का फल प्राप्त नहीं करेगा यहाँ क्रिया शब्द का अर्थ वेदांत वेदांत का फल को वो प्राप्त नहीं करेगा जो अनध्यात्मविद है वो वेदांत का फलों को प्राप्त नहीं करेगा ठीक है मैं क्रिया शब्द है ना प्रमाणम उचित है प्रमाण अर्थात वेदांत प्रमाण यहाँ तत्फलम तो तत्वज्ञानम तो इसलिए प्रमाणम वेदांत प्रमाण होगा तभी उसका फल तत्व ज्ञान होगा तत्वज्ञानम अग्निहोत्रादि क्रियायाच बुद्धिशुद्धि द्वारा तस्वीर ये जो अग्निहोत्र आदि क्रिया अग्निहोत्रादि क्रिया कह दिया ये कोई चित्रायाग नहीं का अग्निहोत्र जो है वो नित्य कर्म है उसमें कोई फल नहीं है तो सकाम कर्म का बात करते ही नहीं यहाँ तो इसलिए कहते हैं जो नित्य कर्म है वो भी बुद्धिशुद्धि द्वारा क्योंकि सकाम कर्म करने से बुद्धिशुद्धि नहीं होगा तो ये नित्य कर्म करने से ही बुद्धि शुद्धि होगा तस्मिन पर्यावसान वो भी आत्मतत्व में पर्यावसान होगा तो ये नित्य कर्म करने से निष्काम होकर के करने से, उसमें धीरे धीरे बुद्धि शुद्धि हो जाता है और आत्मतत्व तो में पर्यावसन पर्यावसन होता है धीरे धीरे वेदांत तो में प्रवृत्त होगा इसलिए कर्म जितना निष्काम होकर के होना है ये लोग उच्चारण करेंगे तो था। सथ था। सथ था था था। अच्छा आज जो भी तारीख हो गया आगे पाठ चलेगा बाईस एक दो तीन चार एक बीस बाईस आगे बाईस तारीख को पाठ चलेगा एक। पांच दिन ये बंद रहेगा ठीक है ओम पूर्णमद पूर्णमित